दोआ संख्या सैंतीस के बाद <coughs> नारी बचन सुन विख समाना सभा गये उठ होती बिहाना बैठ जाय सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली रामय गुलाबा आई चरण पंकज सिरनावा अति आदर समीप बैठारी बोले बिहस कृपालु खरारी बालित नए कौतुकयति मोही आत सत्य कऊ पूछ तो ही ब्राह्मण जातु दान कुल टीका तुल जा सु जगलिका पासुम कुट तुम चार चलाए कहु ताकनी विधि पाए सुन सर्वज्ञ प्रणत सुख कारी तो मुकुटन हो भूप गुनचारी अरु दंड विवेदा नपर बसही नाथ कह वेदा नीति धर्म के चरण सुहाई. <tars> स जी जान नाथि पही आए धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दस कई परिहरि गुनियाए सुनु कौसलाधीस परम चतुरता श्रवण सुनी से राम उदार समाचार पुनि सब कहे गढ़ की बाल कुमार बाल कुमार शियावर राम चंद्र की जय की जयो भाई स्मरण करें की लंका है और भगवान श्री राम जी की सेना सुबेल पर्वत पर पहुंच गई है और वहां दूसरे दिन भगवान ने अंगद को दूत बनाकर के रावण के पास भेजा अंगद के रावण का आपस में हुई विवाद हुआ सायकाल अंगद लौट करके आए भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया और जहां वो ठहरे हुए थे वहां अपने स्थान पर चले गए रावण अपनी सभा से उठ करके महल में गया मंदोदरी ने उसको ले जाकर के फिर से एक बात बार समझाया कई बार समझा चुकी थी फिर एक बार समझाया रामा जो वो सभा में जो कुछ अंगद के साथ बात हुई थी और वो पराजित जैसा हो गया था तो उदास था मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन उसने अपने हटबस कुछ माना नहीं सवेरे उठ करके फिर तो हो दरबार में पहुंच जाता है उसकी कथा शुरू होती है कि तो नार्य वचन सुन विशिक समाना उसे मंदोदरी की बातें बाण के समान लगी विशिक बाण बाण के समान लगी कि मैंने उसको बहुत खराब लगा उसके हृदय में कि मंदोदरी कह रही कि युद्ध न करो उसे बहुत बुरा लगा ये सभा गए उठ खोत बिहाना सवेरा हुआ तो रामन और सभा में जाकर बैठा अब ब्राह्मण सभा में जाता है तो वहां सभा में भी उसका ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि उसे दुख होता है तिरस्कार होता है और दूसरी ओर जब वो घर में जाता है तो मंदोदरी उसे कहती है शिक्षा देती है तो उससे भी रावण को दुख होता है तो रावण इस प्रकार से घिर गया चारों वो बहुत अधिक अपने का अभिमान करता है लेकिन अभिमान उसका चलता नहीं धीरे धीरे करके वो भीतर से पराजित होने लगता है और आगे चल करके देखते है युद्ध भी होगा उसमें भी पराजित हो जाएगा तो कहते हैं नारी वचन सुन विषिक समाना सभा गये उठ हो तो बिहाना मैंने ऐसा लगता है कि राज दरबार में आज ही कुछ जल्दी ही पहुंच गया उसे वहां घर पे रहते हुए चैन नहीं मिली तो कहा कि चलो राज दरबार दरबार ही बैठे चल करके तो वहाँ पहुंच गया बैठ जाए सिंघासन फूली और जब वहाँ सिंहासन पर बैठा जा करके तो उसने एक बार फिर अपने मनोबल को ऊंचा किया और फूल के माने अहंकार भर करके फूला और अपने सारा विषाद दुख भुला दिया उसने और अति अभिमान त्रास सब भूली मन अभिमान के कारण से जो त्रास हुई थी वो सब भूल गया त्रास बने जो भय जो उससे पिछले दिन अंगत के साथ में वाद विवाद और फिर अंगत का पैर रूप देना और फिर किसी का उठाए न उठना और इस प्रकार से सभा का पराजित हो जाना उसके कारण से उसके मन में जो त्रास उत्पन्न हो गया था एक पराजय का भय उत्पन्न हो गया था वो रावण ने भुला दिया फिर एक बार से उसको भूल करके पकड़ अभिमान करके सिंहासन पर जा बैठा अब ये बात यहीं छोड़ देते हैं आगे क्या होता है उसके दरबार में फिर बाद में देखा जाएगा अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां चलो सुबेल पर्वत पर क्या हो रहा है भगवान राम के पास तो कहते हैं यहाँ राम अंगद ही बुलावा यहां माने रावण के दरबार में नहीं यहां के माने सुबेल पर्वत पर कहते यहां पर देखो तो भगवान राम ने सवेरा हुआ अब जैसे रावण सबेरा हुआ तो सभा में पहुंच गया तब तो भगवान श्री राम भी सवेरा हुआ तो उन्होंने भी अपना दरबार शुरू किया और उन्होंने अंगद को बुलाया इसके इससे मालूम होता है कि और लोग भी इकट्ठे होने लगे थे सुग्रीव हनुमान जामवान नील नल्ली इत्यादि ये सबके जो मुख्य मुख्य थे ये सब भगवान के पास आकर के इकट्ठे होने लगे थे उसी समय भगवान ने अंगद को बुलवा भेजा अंगद अभी अपने आप से नहीं आए हैं भगवान ने उनको बुलाया और आई चरण पंकज शरनावा और अंगद ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया ये कल की शाम की बात है जबकि अंगद लौट करके सायंकाल आए तो रात्रि में कोई चर्चा बातचीत नहीं हुई केवल अंगद आकर के भगवान को प्रणाम करके विश्राम करने चले गए दूसरे दिन सवेरे अंगद को बुला करके ये सब बातचीत आगे बात प्रारंभ करते हैं रात्र में बात करने की एक तो ये है कि भगवान राम को कोई इस बात को जानने की जल्दी नहीं थी कि अंगद ने रावण से बातचीत वहां की तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि भगवान को मालूम ही हो गया तो मुकुटचार आकर के पहुंच गए थे भगवान के पास अंगद के भेजे हुए तो भगवान को मालूम था कि अंगद ने रा, रावण के साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया है जिससे अंगद की वहां विजय हुई है पराजित नहीं हुआ है बल्कि विजय ही हुई है ऐसा भगवान को मालूम था इसलिए कोई विशेष आतुरता की चिंता की बात नहीं थी ये था कि अब कल विचार किया जाएगा तब विस्तार सहित बात करेंगे दूसरी बात यह नीति की बात यह है कि जब कोई महत्वपूर्ण बात के ऊपर विचार करना हो और कोई निर्णय लेना हो उसका विचार रात्र में नहीं करना चाहिए सवेरे करना चाहिए दिन में करना चाहिए नियम इस प्रकार का है कि दिन में सूर्य के उदय होने के साथ बुद्धि भी प्रकाशित होती है सूर्य का देवता बुद्धि का देवता है जब सूर्योदय हो तब तो बुद्धि भी विशेष कार्य करती है रात्रि में बुद्धि कार्य करती है लेकिन उस समय बुद्धि की प्रधानता नहीं होती मन की प्रधानता होती है मन में भावना है भावुकता रात्रि में हो सकती है लेकिन बुद्धि और विचार वो रात्र में प्रधान नहीं होते दिन में होते ऐसा भी भगवान नीति के पालन करने वाले हैं इसलिए विचार रात्र के समय नहीं करते दिन में ही करते हैं दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके विचार प्रारंभ करता है और फिर भगवान को ये जो अंगद को बुला करके बातचीत करनी थी तो एक तो अंगद की प्रशंसा करनी थी अंगद ने महत्वपूर्ण कार्य किया है तो जब प्रशंसा करनी हो तब तो, तो सबके सामने करना चाहिए और जब किसी को डांटना हो तब तो अकेले में डांटना चाहिए देखो नीति है अलग अलग अपनी प्रशंसा अकेले में करो तब तो व्यक्ति को ज्यादा लाभ नहीं होता जब 10-5 लोगों के सामने इसलिए कभी कभी पुरस्कार वितरण होता है तब तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को बुला करके चुपचाप पुरस्कार दे दिया गया फिर एक सभा बुलाई जाती है बड़ी भारी और सभा में आते हैं फिर उसके सामने उसको बुलाया जाता है फिर कहा जाता है किसने ये ये कार्य किया सब लोग सुनते हैं फिर उसको पुरस्कार दिया जाता है तो ये नियम भी इसीलिए बनाया गया कि पुरस्कार सबके सामने देना है। दे। तो ऐसे ही भगवान को एक प्रकार के प्रशंसा रूपी पुरस्कार अंगद को देना है इसलिए सबके सामने बुला करके पुरस्कार दिया जा रहा है प्रशंसा हो रही है उसकी और अंगद की बात को सुनने के बाद में आगे का कार्यक्रम भी बनाना है इसलिए सब लोग साथ में बैठे तो सब लोग सुनने के अंगद क्या कह रहे हैं जिससे कि उसी के आधार के ऊपर आगे है युद्ध क्या की तैयारी की जा सके इन सब बातों को विचार करके रात्र में विचार नहीं किया गया अंगद आए अपने स्थान पर चले गए ठहर गए दूसरे जन भगवान राम के और अंगद की और अंगत की बातचीत होती है तब तो कहते हैं अंगद को फिर भगवान ने विशेष रूप से बुलाया क्योंकि अंगद की कथन के आधार पर आगे चर्चा चलेगी वो आगे पता चल जाएगा क्यों बुलाते हैं कहते हैं अति आदर समीप बैठारी आप भगवान ने अंगद को बड़ा आदर दिया और आदर दिया तो आप भगवान आदर देने के क्या कैसे आदर देते हैं ये बराबर इसमें देखेंगे जगह जगह इसी प्रकार से आता है हनुमान को भी आदर देते हैं और वो जो निषाद राज था उसको भी भगवान आदर देते हैं जब आदर देते हैं तो हृदय लगा लेते हैं पास बैठा लेते हैं आदर का तरीका है तो भगवान ने जब अंगद को बुलाया और जैसे ही अंगद आए प्रणाम किया तैसे तो अंगद को पकड़ करके भगवान ने अपने पास बैठा लिया बिल्कुल तो जब पास बैठा लिया तब आदर अब देखो ये आदर के कौन कौन चिन्ह है अनादर के कौन है अगर उसको दूर बैठने के लिए कहा जाए तो ये अनादर की बात पास बैठा लिया क्या माना आदर की बात तो ये ये भी वैसे समाज में लोगों को न मालूम हो कि रीति नीति क्या है तो भारतीय संस्कृति की नीति है ये माने हर देश के अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं तो ये भारतीय प्रथा है कि किसी के आदर देना होता है तो उसे पास बैठा दे अति आदर समीप बैठा रही बहुत आदर दिया भगवान ने तो उनको पास बैठा दिया और बोले बेहस कृपाल खरारी और फिर हंस करके भगवान राम ने उससे अंगद से बोली इस प्रकार से हंसकर के बोलने के माने है प्रसन्नतापूर्वक बोले <coughs> और ये भी प्रसन्नता जो है वो <coughs> अंगद के के ने जो कार्य किया है भगवान जानते हैं कि सराहनीय कार्य अंगद ने किया है इसलिए भगवान ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की हंसकर के बोले कृपालु भगवान कृपालू हैं और खरारी हैं दो बातें हैं देखो भगवान के दो विरोधी लक्षण दिखाई देते हैं एक तो भगवान कृपाल हैं तो अंगद के ऊपर तो हैं, जो भगवान के अनुकूल है उनके ऊपर भगवान कृपा करने वाले हैं इसलिए भगवान ने अंगद के ऊपर भी कृपा की है और उनको आदर दिया हुआ है प्रेम के साथ उनके बात कर रहे हैं ये है कृपा है भगवान की अंगद के ऊपर और अंगद को ऐसा महत्वपूर्ण कार्य सौंप करके अंगद की महिमा को भी बढ़ाया है अंगद ने इतना बड़ा कार्य किया तो अपने स्थान पर ऐतिहासिक कार्य हो गया अब प्रशंसनीय हो गया उनका अंगद का कार्य ये भी भगवान ने कृपा की अंगद के ऊपर लेकिन भगवान खरारी खर के मने असुर खर और दूषण खर को मारा भगवान ने इसलिए खरारी कहते हैं और वो खर जो निशाचर था इसलिए निशाचरों का बद करने वाले हैं दनुजारी हैं असुरारी हैं इसलिए उनको खरारी कहते हैं तब तो भगवान जो निशाचरों का बध करने वाले है और ये साधु संत सज्जन लोग हैं उनके ऊपर भगवान कथा करने वाले हैं ये दोनों बातें इसलिए भगवान जो है हंस करके बाल से क्या कहते हैं बाल तनय कौतुकमो ही हे बाल तनय मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि तात सत्य कहु पूछो तो ही इसलिए हे तात तुम सत्य कहना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जरा मुझे बताओ सही अब इस प्रकार से भगवान जो है हंस करके अंगत से जो पूछते हैं तो इसके माने भगवान को बहुत कुछ मालूम है इसी से मालूम है कि मुकुट आकर के भगवान के पास चार आ गए रावण के इसके अंगद के भेजे हुए रावण के चार मुकुट <coughs> भगवान राम के पास आ गिरे थे आकर के तो उसी से जानते थे इसलिए बालिक नये कह करके इसको अंगद को उसके बल की प्रशंसा करते हैं कि जैसे बालिका बल था बड़ा शक्तिशाली बाल था वैसे तुम भी बड़े शक्तिशाली निकले जैसे बाल कांख में रावण दबा रहा और वो निकल नहीं सका ऐसे ही तुमने भी जा करके उसके दरबार में अपना पैर जमा दिया और किसी को उठाई नहीं उठा माने रावण की पराजय हो गई, तो ये सबको ध्यान में रख करके अंगत से उसे बाल से अंगत की तुलना करते हुए उसे संबोधन किया बालिक ने और कहा की मुझे बड़ा आश्चर्य है आश्चर्य के माने मुझे इच्छा लगता है कि राम आगे पूछते हैं मुकुट के संबंध में तो उसी की आश्चर्य की बात कहते हैं कि तुमने मुकुट कैसे मिले उसको कहा तो सत्य कहू पूछ तो ही भगवान उसे कहते हैं कि सत्य बताना माने यह हो सकता है कि अंदर जो है अपने अहंकार को छिपाने के लिए अहंकार हमारा प्रकट न हो इसलिए अपना अपनी महिमा न बतावे सत्य बात न कहे इसलिए भगवान उसको सत्य बात कहने के लिए प्रेरित करते हैं कि सही सही बताना ये रावण के मुकुट में कैसे मिल गए रावण जातधान कुल का और कहते हैं कि जो मुकुट भी मिल गए रावण के तो रावण कैसा शक्तिशाली है रावण जातधानी का जातधान निशाचरों के वंश में भी सबसे बड़ा महान शक्तिशाली निशाचर ऐसा शक्तिशाली वैसे ही रावण ऋण वाला और फिर बहुत शक्तिशाली और उस रावण के सो और भुजबल अतुल जात जगली का और उसके उसके सामर्थ्य इतनी शक्तिशाली वो है कि सारे संसार में उसकी धाक है उससे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका मनुष्य में ये भी सूचना है कि भगवान राम को इसीलिए अवतार लेना पड़ा कि रावण से सब पराजित हो गए कोई जीता नहीं तीनों लोकों में रावण का शासन हो गया तो कहते हैं ऐसा रावण और पांच मुकुट तुम चार चलाए और उसके चार मुकुट तुम पा गये और लेकर तुमने फेंक दिए और रावण तुमसे रावण उनको मुकुट तुमसे बचा नहीं पाया अगर तुम्हारे हाथ में आ गए तो तुमसे छीन नहीं पाया तो तास मुकुट तुम चार चलाए कहो कबनी ताकनी पाए ये बताओ कि तुम वो चार मुकुट पा कैसे गए रावण माने रावण जैसा जैसे कि तीनों लोगों के जिसका स्वामी हो ऐसा सत्यशाली हो और उसके मुकुट किसी हाथ में लग जाए रावण के पास तक नहीं जा सकता कोई और उसके मुकुट नहीं पा सकता कोई उसके अब आ जाए तो कोई, कोई छोड़ेगा उसको तो अंगद को जैसे कि दूसरा कोई हो अंगद के स्थान में तो उसको निशाचर लोग नोच ले जाते सब, उस, सब मारते उसी समय नष्ट भष्ट कर देते हैं उसको लेकिन अंगद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और वो चारों मुकुट लेकर के अंगद में फेंक भी दिए तो भगवान के अतीत बड़ा आश्चर्य बात हुई कि तुम्हारा रावण के चार मुंकुट मिल गए एक बात करते हैं भगवान की प्रशंसा करते हैं और भगवान जब प्रशंसा करते हैं तो ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रशंसनीय कार्य किया है उसमें अहंकार कितना है एक परीक्षा भी होती है ये भगवान का केवल इतना ही नहीं ये पूछ रहे हैं मान लो ये कहोगे भगवान तो सब जानते हैं अंगद भी आगे कहता है कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं तो ऐसे ही भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें तो मालूम ही है लेकिन फिर भी अंगत से पूछते सत्य सत्य तुम बताना कैसे तुमको ये मुकुट मिले इत्यादि तब उसका उत्तर सुनकर के यदि व्यक्ति के हृदय में अंकुर बीज का जरा भी अंकुर बीज होगा तो झरसों से अहंकार निकल आएगा किसी की प्रशंसा करके देख लो जहाँ जरा की प्रशंसा करोगे ऐसे तो उसका अहंकार अगर जरा भी होगा तो पढ़कर प्रकट हो जाए कहा ऐसे क्या वैसे किया ऐसे क्या कोई नहीं कर सकता मैंने ऐसे बोलने लगे अब देखते है कि बालकांड में ये दिखा दिया कि नारद जी जो है वो मैकुंड धाम में पहुंचे तो भगवान ने नारद की बड़ी प्रशंसा की हे नारद इतने दिन तक तुम आए नहीं क्या बात है तो नारद ने बता दिया कि इस प्रकार से हम आपका ध्यान कर रहे थे और फिर वहां पर इंद्र का भेजा हुआ काम आया उसने हमारी समाधि को भंग किया और हमको न काम पराजित कर सका न क्रोध पराजित कर सका तब तो भगवान बड़ी प्रशंसा करने लगे नारद जी की अरे नारद तुम्हारी बात क्या कहनी है तुम्हारा तो नाम लेकर के लोग बात जो है वो संसार काग्र से पार हो जाते हैं और तुम्हें ये इतना ये कौन बड़ी भारी बात तुम्हारी बात भी नहीं है ऐसे करके बड़ी भगवान ने प्रशंसा नारद की तो नारद फूल पड़े ऊपर से तो कहने लगे भगवान सब आपकी कृपा है लेकिन भीतर भीतर उनका अहंकार जागृत हो गया अहंकार उत्पन्न हुआ तो बस भगवान ने कहा कि अब इनका सत्या इस अहंकार से इनको बचाओ मैंने शास्त्री कहता कि अहंकार व्यक्ति का विनाश करने वाला है और जो अहंकार से मुक्त है उसी का विकास सुरक्षित है विकास भी होता है शक्ति भी आती है ज्ञानवर्धन भी होता है लेकिन अहंकार होता है तो उसका सब किया कराया, सब नष्ट हो जाता है व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बनता दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति जो है महान नहीं बनता पतित हो जाता विनाश की तरफ चला जाता ये मनोविज्ञान भारती है ये कि अहंकार किस प्रकार से व्यक्ति का विनाश करने वाला भगवान ने उसी समय नारद जी चले गए तो भगवान ने अपने मन में सोचा कि अब हमारा जो तो नारद जी तो हमारा भक्त है इसका अहंकार बचाना चाहिए नहीं बिचारी की दुर्दशा होगी इसलिए विश्व मोहिनी की स्वयं इत्यादि की कहानी जो शुरू होती आगे नारद के अहंकार से छुड़ाने के लिए होती और नारद का अहंकार छूट गया और उस घटना के बाद भगवान ने कह भी दिया कि नारद जैसा की तुम्हें मोह हो गया था जैसा अहंकार तुमको हो गया तो दोबारा नहीं होगा हाँ उसका साथ उपचार हो गया जैसे कि कोई थोड़ा हो जाए उसका ऑपरेशन कोई कर दे और डॉक्टर कहें अब सब सफाई हो गई अब दोबारा तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसे नारक का कर दिया गया अब ऐसे ही भगवान यही ये है हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं जब लंका जला करके हनुमान जी पहुंच गए तो भगवान ने हनुमान जी की भी बड़ी प्रशंसा की तो हनुमान जी प्रशंसा की तो हनुमान जी ने त्राई त्राही करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया त्राई माने भगवान रक्षा करो रक्षा करो क्या रक्षा करो ये अहंकार आ रहा है आप प्रशंसा कर रहे हो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ जा रहा है इससे हमको बचाओ हुँ। और हनुमान जो है अहंकार के बस में नहीं हुए भगवान ने उनकी रक्षा कर ली तो आगे उसका उपचार नहीं करना पड़ा अहंकार से मुक्त रहे अंगद को भी देखते इसी प्रकार से भगवान प्रशंसा करते हैं संसारी व्यक्तियों को जैसे अहंकार आता है वैसे अंगद को नहीं आता ये दिखाना मुख्य बात है तुलसीदास जी इसलिए श्रद्धावली इस प्रकार के रचते है कि भगवान बड़ी प्रशंसा करते हैं पास भी बैठाते हैं अंगत से कहते भी हैं इस प्रकार से बात करते हैं जैसे कि अंगज फूल करके कुत्ता हो जाए जैसे वो कहते उसके लिए कहा था कि रावण ने क्या किया कि बैठ जाए सिंहासन फूली फूली बने अहंकार भर करके तो ये अहंकार से फूल जाए अंगज और अपनी प्रशंसा करने लगे मैंने ये किया मैंने वो किया ऐसे बोले वो तो फिर कहते हैं कि ता मुकुट तुम्हें चारे चलाए कहो तात तावि विधि पाए तुम कैसे पा तो अब अंगज इसके उत्तर में क्या कहते हैं कि सुन सर्वज्ञ प्रणत सुख कार्य ये संबोधन है भगवान के लिए हे भगवान सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ माने सब जानते हो कि कैसे हमको मुकुट मिल गए और कैसे क्या हुआ लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो हा? तो अंगज को भगवान की भगवत्ता पहली से मालूम है और सर्वज्ञता मालूम है और ये भी जानते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए इसलिए अंदर जो है अहंकार नहीं दिखाते भगवान की सर्वज्ञता है ये और प्रणत सुखकारी और कहते हैं भगवान जो आपकी शरण में आते हैं उनके लिए आप सुख देने वाले हो जो आपकी शरण में आएंगे उनको सुख देते हैं। हम आपकी शरण में हैं और ये जो कुछ कार्य हुआ है वो हमारी महिमा बढ़ाने के लिए सुख देने के लिए आपने ये भी कार्य कराया है भगवान का जो कार्य होता है एक कार्यको परिजनते हैं ऐसा है गो रावण के हित की भी बात हो गई और युद्ध की नीति का भी पालन हो गया और अंगद को यश कीर्ति प्राप्त करानी थी भगवान को तो वो भी प्राप्त करा दी तो देखो एक ही कार्य में कई प्रयोजन सिद्ध हो गए तो जब व्यक्ति की बुद्धि व्यापक होती है तो इस प्रकार का करता उत्कृष्ट बुद्धि का सूचक यह है कि एक कार्य के साथ में अनेक प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो सुन सर्वज्ञ प्रणत सुकारी मुकुट न हुए भूप गुणचारी अब कहता है कि भगवान जो ये है ये चार मुकुट थोड़े हैं ये तो राजा के चार गुण हैं अब देखो ये नहीं संगत बताता है कि मुझे कैसे मिले इन्हीं नहीं कहता है कि मैंने ऐसे जमीन में हाथ पटक दिया तो सब हिल गए और सब उनको गिर पड़े तब तो मुकुट गिर पड़े अब तो मैंने उठा लिया ये सब नहीं बताते अंगद कहता है कि अरे आपके मुकुट की बात क्या कहते भगवान ये मुकुट चार क्या है ये तो राजा के चार गुण हैं क्या चार गुण है राजा के साम दाम और दंड विवेदा साम दाम दंड और भेद ये राजा के चार गुण ये चार अस्त्र हैं की नृत और बसई नाथ कहे वेदा ये तो वेद भी कहते हैं मैंने बहुत प्राचीन सिद्धांति चला रहा रा राजाओं के लिए की राजाओं के हृदय में यदि कोई राजा का राज्य सुरक्षित रहे तो उसके वो चार कार्यकर्ता है चार बातें वो अपने ध्यान में रखता अपने हृदय में जहाँ आवश्यकता होती है साम, जहाँ आवश्यकता हुई जहाँ दान जहाँ आवश्यकता हुई जहाँ दंड जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ विभेद इन चारों का प्रयोग करता रहता है साम, दाम दंड भेद ये चार राजाओं के गुण माने इन्हीं गुणों के बल पर जिस राजा में ये चारों गुण होंगे वो अपना राज्य चलाया जाएगा प्राचीन अभी राजा भी करते थे सीखते थे राजाओं के लिए विद्वानों ने शिक्षा दे रखी थी कि आप इन चार चार बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका राज्य बना रहेगा और आप जो है वो हो पराजित नहीं होंगे और आजकल भी देखते हैं कि जो भी शासन में है और अपना शासन पद सुरक्षित रखना चाहते हैं वो इन चारों को पालन करते हैं ध्यान में रखते हैं और जिनको भी नीत नहीं मालूम है और इन चारों में से एक भी किसी व्यक्ति का भूल गया घट गया हा? उसका उपयोग नहीं किया तो वो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है और वो अपने पद से नीचे गिर जाता है आप देखो मुकुट के बहाने यहां यह है ताजाओं लिए शिक्षा किसान दाम दंड भेद ये जो चारों गोंज हैं उनको सीखें और उनका अभ्यास डालें अपने जीवन में उनके लिए शिक्षा है तुलसीदास जी शाम के माने है सबके साथ समत्व भाव रखना और धर्म का पालन करना माने न्याय के साथ में जैसे न्याय किया जाता है तो सबके साथ संभाव रख करके न्याय करते हैं इसलिए संभाव रखें न्याय करें सबके साथ में और सबके साथ धर्म का व्यवहार करें ये तो आ गया शाम में पहला काम तो यही है कि राजा न्याय करे धर्मानुकूल आचरण करे और इसके लिए सबको समान समझे सम हो गया शाम दूसरी बात है दान दान माने पुरस्कार जो लोग प्रशंसनीय काम करने वाले हैं उन लोगों की प्रशंसा करें दान के माने केवल पैसा ही देना नहीं है उसको व्यापक अर्थ में लें तो जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं उनकी प्रशंसा करें उनका आदर करें और उनको जहां आवश्यकता हो तो धन इत्याग भी दे उनको इस प्रकार से जो से हैं श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं उदार लोग हैं उन्हें उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए राजा का दूसरी बात यदि कोई लोग अनुचित काम करने वाले हैं अन्यायी है अनित का काम करने वाले हैं दुष्ट लोग हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए राजा के सामने कहीं कोई इस प्रकार के आवे के ये अपराध किया है तो राजा जब सिद्ध हो जाए कि अपराध इसने किया है तो राजा उसको दंड भी दे तो ये काम भी दंड देने का भी कार्य है कहीं कहीं इस प्रकार का भी है कि अगर कहीं दूसरे राज्य के कोई दूत बना करके कोई भेजे और राज्य में आवे और राजा के राज्य में दूत लोग दूसरे राज्य के दूत वहां पर गुप्त भेदित इत्यादि ले रहे हों तो उनको पकड़े अपने यहाँ के दूतों को इतना सावधान रखे कि उनको पकड़ करके उनको दंड दे अपने राज्य में उनको घुसने न दे सुरक्षा रखे अपने राज्य की और अपने दूत बना करके दूत रखे जो अपने देश के भी जितने भी प्रजा है वो सबका पता लगाती रहे कि सब लोग न्यायपूर्वक जीवन जी रहे धर्म में जीवन जी रहे कि नहीं जो भ्रष्टाचार में प्रवर्तन तो नहीं है इस बात का वो पता लगाता रहे दूत रहने चाहिए उसके और दूसरे देशों में भी दूत भेजे और इस बात का पता लगावे कि आसपास के जो दूसरे राजा लोग हैं वे हमारे दुर्द कहीं षडयंत्र तो नहीं रख रहे हैं हमारी ऊपर आक्रमण तो नहीं करने वाले हैं बहुत सेना तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से भेद भेद लेना के मैंने छिप करके पता लगाना तो शाम धाम दंड और भेद अपने देश में भी छिप करके प्राचीन काल में कुछ कुछ राजा लोग बहुत से रहते ही थे और स्वयं भी निकल करके पता लगाते थे भेष बदल करके अपने राज्य में घूमते घुमा करते थे और लोगों से पता लगाते थे कि कहा किस प्रकार के लोगों की प्रवृत्तियां कैसी हैं राजा के प्रति उनकी लोगों की भावनाएं कैसी हैं वे आपस में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं नीत अनत कहाँ देश में कहा कैसा क्या चल रहा है कोई अंशित कार्य तो नहीं हो रहा है इस सबका पता लगाने के लिए स्वयं भी आते थे <kuck> दूत जो है राजा के नेत्र होते हैं राजा जो देखता है तो दूतों के द्वारा देखता है वो कहाँ तक दौड़ेगा कहाँ तक देख पाएगा इसलिए सैकड़ों दूध लगा रखता है जगह जगह हर बात के दूत हर जगह जगह होंगे हर नगर नगर -में, में होंगे गांव गांव में होंगे <kuck> और फिर विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग दूत होंगे सैनिक कार्यो के लिए अलग होंगे प्रजा के कार्य के लिए अलग होंगे इस प्रकार से बहुत प्रकार के दूत हुआ करते थे उन दूतों के द्वारा राजा भेद लेता था तो ये चार बातें स्वयं ध्यान दें तो पता लगेगा जब राजा चारों का पालन करेगा तब तो उसका राज्य बचेगा अगर मान दूत भी राजा के ठीक न हो सूचना नहीं मिलेगी तो राज्य में कुछ हो रहा होगा दूसरे राज्य वाले को राजा कुछ पता ही नहीं है पता तो ही नहीं तो उसके ऊपर आक्रमण होगा और वो राजा निर्धंस हो जाएगा ये प्रजा ही कभी राजा की विरोधी हो सकती है और राजा को पता ही न हो प्रजा ही विरोधी हो जाए तो भी राजा पड़ेगा तो इस प्रकार से देखते है की भेद को पता लगाना पड़ेगा और ये दान और दंड जो है इसलिए